बोल रही हैं हम गए लौट करके आधे घंटे में आए वहीं बोझा ढोए खड़ी और पता नहीं क्या बातें कर रही थी दूसरों की निंदा सुनना अपनी प्रशंसा सुनना यह महाव्याधि है महा रोग है ये मानसिक रोग है अपनी प्रशंसा हो तो इग्नोर करके हट जाए दूसरों की निंदा हो तो इग्नोर करके हट जाए करना जितना बुरा है सुनना उससे भी ज्यादा बुरा है दोनों से बचना सिंगिका ने हनुमान जी महाराज की छाई को पकड़ लिया छाया को पकड़ लिया हनुमान जी ने उसको भी मारा मेनाक को छोड़ा सुरसा को मारा सिंगिका को मारा लंका को पार करके पहुंचे तो सामने लंकनी मिल गई लंका की अधिष्ठात्री देवी जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था करती थी हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया अरे कहा जाता है दुनिया में जितने चोर हैं सब मेरा आहार हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा दुनिया में जितने चोर हैं सब तुम्हारा भोजन है बोले हां हनुमान जी को गुस्सा आ गया पागल कहीं कि चोरों का सरदार रावण तेरे घर में बैठा है उसको खाती नहीं है और मुझ महात्मा को तो चोर बताती है चोर कौन है अरे कोई फल चुरा ले गया कोई जल चुरा ले गया वो चोर है तेरा बाप तो सीता जी को चुरा करके लाया है वो तो चोरों का सरदार है उसको खा और फिर म, इस इस बानर के लिए भी कोई सीमा बटी है क्या इधर आ सकता है इधर नहीं आ सकता हमको चोर समझ दी है ऐसा कहकर के हनुमान जी महाराज ने लंकनी को एक मुक्का मार दिया बाएं हाथ से हल्का सा जैसे हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा तो उसकी रक्त निकलने लगा और जैसे ही रक्त निकला महाराज वो विरक्त हो गई उसको वैराग्य हो गया जिसका रक्त निकल जाएगा उसको क्या कहेंगे विरक्त कहेंगे ना और जिसको विरक्ति हो गई वो संत हो गया लंकनी वास्तव में विरक्त हो गई अभी तक एक संत को चोर बताती थी और मोर आहार जहां लगी चोरा और जब हनुमान जी महाराज का एक संत का स्पर्श मिल गया तो कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता जिसको चोर दिख रहा था उस चोर में अब तात दिखाई देने लग गए हैं मार खाके तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं बोले नहीं ये मार नहीं खाई है ये मार का असर नहीं है ये हनुमान जी महाराज के संग का असर है उसकी बासना उसका अंधापन उसका सांसारिक चिंतन उसका एटीट्यूड मैंने दृष्टिकोण चेंज हो गया एक निवेदन करूं सत्संग सृष्टि को नहीं बदलता दृष्टि को बदलता है सत्संग से दुनिया नहीं बदली जाती सत्संग से नजरिया बदल जाता है ये दुनिया तो जैसी थी वैसी रहेगी इसमें बदलाव आने वाला नहीं है सतयुग में भी बुरे और अच्छे दोनों तरह के लोग थे त्रेता में भी अच्छे बुरे लोग थे द्वापर में भी अच्छे बुरे लोग थे आज भी अच्छे बुरे हैं और जब तक दुनिया रहेगी दोनों चाहिए आप कहो कि केवल अच्छे लोग रहे तो दुनिया चलेगी नहीं चल पाएगी केवल बुरे लोग रहे तो दुनिया चलेगी नहीं चलेगी रोना मत रो हमेशा अच्छे बुरे लोग होते आए हैं और हमेशा सारे काम होते आए हैं कोई नया काम नहीं है अच्छा हो चाहे बुरा सत्संग सृष्टि को नहीं बदलता है सत्संग हमारी दृष्टि को बदलता है हमारे देखने का ढंग बदल जाता है लंकनी वही है हनुमान जी महाराज भी वही हैं लंका भी वही है दुनिया भी वही है अभी तक हनुमान जी को चोर देख रही थी चोर कहती थी और अवतात कहती है मेरे पुण्य बहुत पुण्य आज उदित हो गए आपके दर्शन कर लिए ब्रह्मा जी महाराज ने जब वरदान दिया था तो मुझको कहा था कि जिस दिन तू कपी के मारने से विकल हो जाएगी तब जानो निश्चर संघारे तब लंका का अंत तो हो जाएगा और यही नहीं रुकी कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग और तूल नाही सकल मिल जो सुख लव सत्संग एक पल के सत्संग का जितना लाभ है जितना सुख है उस सुख के सामने स्वर्ग का सुख है और न ही मोक्ष का सुख है स्वर्ग का और अपवर्ग का सुख भी फीका है छोटा है इस सत्संग के सामने सत्संग ने दुनिया नहीं बदली परंतु लंकनी की दृष्टि बदल गई सोचने का ढंग बदल गया अब तक नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई रास्ता छोड़ दिया हनुमान जी महाराज ने रात्रि में लंका में प्रवेश किया लोग शंका करते हैं कि रात में तो नहीं जाना चाहिए दिन में जाना चाहिए था क्या डरपोक थे क्या रावण से डर लगता था बोले नहीं नहीं किसी की जिंदगी देखने है तो उसकी रात देख लेना जिसकी रात सही है उसकी औकात सही है और जिसकी रात गड़बड़ है उसकी सब बात गड़बड़ है बोले नहीं नहीं हनुमान जी महाराज तो बहुत सोच करके रात में गए हैं इन लंका में कौन लोग रहते हैं जोर से बोलो राक्षसों का एक नाम और है निशाचर बोलना जरा निशाचर, निशाचर शब्द का अर्थ बतावे क्या है जो रात भर जगे और दिन भर सोवे जो निशा में चरे रात भर घूमे रात भर खावे रात भर ही सब सब और दिन होते ही सवेरा बोले अब हम जाएंगे सोएंगे हम अर्थ नहीं कर रहे हैं ही निशायाम चरंतीहा लंका के लोग दिन में सोते हैं और रात में सारे काम होते हैं तो तब जाए जब घर के लोग जग रहे हो इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा भाई ये हमारा भारतवर्ष नहीं है यह तो लंका है यहां तो उल्टा काम होता है लोग दिन में सोते हैं रात में जगते हैं तब जाओ जब लोग जगे हो इसलिए हनुमान जी महाराज रात में गए हैं सबसे पहली मुलाकात हो महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा जहां तहां देखे अगणित जोधा मंदिर लंका में भी है मंदिर भारत में भी है अंतर इतना है भारतवर्ष के मंदिरों में भगवान होता है और लंकापुरी के मंदिरों में रावण होता है अरे मंदिर में भगवान होना चाहिए बोले नहीं वहां के मंदिरों में योद्धा है कभी कभी डर लगता है यहां भी मंदिरों में लड़ाई होती है तो ये ये भगवान के भक्त हैं कि योद्धा है पुजारी दूसरे पुजारी को देख करके यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा प्रेम मैंने कभी पहले नहीं देखा भैया यहां जो लोग हैं एक एक सूत्र में पिरोए हुए एकदम जैसे माला सी गुथी हुई हो एक बोलता है सारे तैयार खड़े मिलते हैं और ज्यादातर भगवान की ऐसी कृपा है नब्बे प्रतिशत मंदिरों में योद्धा ही रह रहे हैं भगवान तो डर के मारे भाग्य लगता है उसको बढ़ता हुआ देखकर के जल रहा है लड़ाई में ही टाइम बीत जाता है और उस लड़ाई का असर पूजा भी कर रहा तो खूब फिर चलता रहता है भारतवर्ष के मंदिरों में भगवान रहते हैं और लंकापुरी के मंदिरों में राक्षस रहते हैं योद्धा रहते हैं मंदिर तो बनाए रावण ने पर भगवान नहीं बिठाया योद्धा बिठाए है अर्थात रावण यह दिखाना चाहता है कि देखो मैं भी धार्मिक हूं मेरे यहां भी मंदिर है यह मत सोचना कि तुम ही लोग मंदिरों वाले हो पर आगे कुछ करना भूल गया है बाहर से पूरा धार्मिक है और अंदर से पूरा खोखला है अचानक हनुमान जी महाराज की नजर पड़ी एक भवन के आगे राम नाम लिखा है रामायु छपा हुआ है और नव तुलसी का वृंद तहा देख ही हरस कपिरा बिल्कुल अनजानी जगह पर भी हनुमान जी महाराज को कुछ अपनापन दिखाई दिया और राम नाम तुमरण की ना राम नाम का स्मरण किया तो लगा भाई अब तो अच्छा आदमी मिल गया साधु तो हो न कारजहानी लंका में एक घर बहुत अच्छा था उस भवन में मंदिर अलग बना है भगवान का तुलसी का पेड़ लगा हुआ है आगे राम नाम लिखा है ऐसा कहते हैं पहले जब हमारे इस भारतीय संस्कृति में भी ऐसा होता था पहले भगवान का नाम भगवान का कोई चिन्ह भगवान का कोई चित्र ऊपर लिखा रहता था लोगों ने उन्नति की तो अपने पितरों का अपने पूर्वजों का अमुक भवन अमुक भवन ऐसे लिखा जाने लगा थोड़ा सा आगे बढ़े ना फिर लोगों में कई कई जगह जाति का नाम लेकर के विप्र भवन और ऐसा भवन और ऐसा भवन ये होने लगा थोड़े दिन और आगे बढ़े तो लोगों ने अपने पितरों का नाम हटा दिया और अपना नाम लिखने लग गए अमुक अमुक साहब का ये घर है और अभी तो और प्रगति हो गई है भैया जो लोग उस तरह का काम करने वाले यहां कोई हो उनके लिए नहीं कह रहे कम से कम और जहां तक ये आवाज जा रही है मानो कहीं भी जा रही हो आप सबसे निवेदन है कि ये केवल संकेत भर है किसी पर कटाक्ष नहीं है अपनी सबकी मजबूरी है सबके जीने का ढंग अलग अलग है तो किसी पर कोई उपहास नहीं है किसी की हंसी बनाना नहीं है कटाक्ष नहीं है किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहे हैं मुस्कराओ के लिए कह रहे अब लिखा रहता है बी वेयर ओ क्या क्या लिखा रहता है नहीं हम कह सकते थे पर कहना नहीं चाहते हम अपना बचाव पहले रख लेना चाहते हैं कोई हमको टोक ना दे कि आपने बोला था ना भाई हमने नहीं बोला था ये तो ये लोगों ने बोला था इनको पकड़ो <laughs> हम प्रगति कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं अपने नाम तक तो ठीक था बोले यहाँ सावधान रहो यहाँ कौन लोग रहते हैं ये ठीक नहीं विभीषण जी महाराज ने भगवान को देखा नहीं है परंतु भगवान के भक्त को देखते ही भगवान के चरणों में अति से अनुराग हो गया बोले कब कृपा होगी वो दिन कब आएगा जब मैं प्रभु के दर्शन करूंगा हनुमान ने कहा चिंता मत करो जल्दी वो दिन आने वाला है तुम सीताजी तक पहुंचाओ सब इधर विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज को माता भगवती भक्ति शांति स्वरूप माता सीता तक पहुंचने का उपाय बताते हैं और हम लोग तब तक कल तक सीता जी के पास पहुंचे विश्राम करते हैं और लगता है जो भी कोई सूचना कोई बता रहे थे तो आप देंगे जो भी कल कैसे कोई परिवर्तन होगा हम यही अपनी वाणी को विराम दें बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे